इसलिए युक्ति युक्त ही कहा है युक्त है युक्ति युक्त या ठीक उसी इसलिए उचित से कहा है क्या की अहंकृत बुद्धि लेता या अभाव है ना तो अहम कृतत्व अहम कृतत्व से लेना है यहाँ पर अहंकृत भाव श्लोक में क्या यश नहकृत भावो बुद्धि यश न लिप्त भाव में तो आप कृतत्व का अभाव मतलब मैं करता हूँ ऐसी वृत्ति का अभाव तथा बुद्धि के लेप का अभाव दो का अभाव लेना है इस कारण ठीक ही कहा है कि मैं करता हूँ ऐसी वृत्ति का अभाव तथा बुद्धि के लेप का अभाव होने के कारण विद्वान न तो मारता है और न ही मारने के फल अधर्म से संबंधित होता है न तो मारता है और न ही मारने के फल अधर्म से संबंधित होता है देखिए आगे नायम हल्दिना अन्य इस प्रकार प्रतिज्ञा करके क्या प्रतिज्ञा की है अभी आत्म, आत्मा को अभिकारी बताने की है कि आत्मा में कोई विकार नहीं है आत्मा कुछ करता नहीं आत्मा कुछ भी करता विकार भी आत्मा में नहीं है नायम हल्दिना अन्यते इस प्रकार प्रतिज्ञा करके न जायते इत्यादि हेतु बोधक वचन के द्वारा हेतु वचने का क्या अर्थ है हेतु बोधक वचन के द्वारा आत्मनाव मुक्त आत्मा के अधिकारी करके तो आत्मा के अविकारी में हेतु क्या है उत्पत्ति का भाव ना जायते को से क्या कहा जाता है उत्पत्ति का ना जायते अगर क्या जा? है हाँ तो मृत्यु का भाव मृत्यु का हाँ तो उत्पत्ति का भाव और मृत्यु का भाव किसमें हेतु है आत्मा के अधिकारी होने में आत्मा के अधिकारी होने में हेतु है आत्मा के अधिकारी होने में हेतु क्या है उत्पत्ति का भाव और मृत्यु का भाव और ये ये तो ये तो हेतु हेतु बोधक वचन क्या है गीता में हाँ, द्वारा हेतु कहा गया है तो जायसे इत्यादि हेतु बोधक वचनों के द्वारा आत्मा अभिकारी कर, के आधिकारित्व को कर वेद अविनाशन इस वचन से ज्ञानी के कर्माधिकार की निवृत्ति को ज्ञानी के कर्माधिकार की निवृत्ति को या ज्ञानी के लिए कर्माधिकार की निवृत्ति मतलब ज्ञानी के का कर्मी अधिकार नहीं है या ज्ञानी के कर्माधिकार के अभाव को संक्षेपता उत्ता संक्षेप से कहकर ध्यान देंगे ये इस वाक्य का अर्थ करने के लिए सबसे पहले जो है शास्त्रादुओ का अन्वय करेंगे कैसे शास्त्रादु नायम की ना की प्रतिक्रिया है ना शास्त्रादु वही इसलिए जाएंगे गीता शास्त्र के आरंभ में उपदेश का आरम्भ तो द्वितीय अध्याय से हुआ है अच्छा तो गीता शास्त्र के आदि में नाया न अन्य थे इस प्रकार प्रतिज्ञा करके मतलब आत्मा आत्मा को, को अधिकारी बताने की प्रतिज्ञा करके ये मतलब है शास्त्र के आदि में नायां नान्य थे इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ना जायते इत्यादि हेतु गोधक के द्वारा आत्मना अभिक्रियव मुक्त आत्मा के अभिकारित्व को सहकर शिनम इस प्रकार ज्ञानी के कर्माधिकार के अभाव को संक्षिप्त कहकर या ज्ञानी के लिए कर्माधिकार की निवृत्ति को संक्षिप्त कहकर स्थान पर प्रसंग लाकर, किसका प्रसंग कर्माधिकार की निवृत्ति का ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं है इसका प्रसंग तत्सत प्रसंगम कृत्व स्थान स्थान पर प्रसंग लाकर क्या मध्य प्रसारितम और मध्य में मध्य में वर्णित या मध्य में जिसका विस्तार किया गया है मध्य में वर्णन किया गया है तो मध्य में विस्तार से वर्णित मध्य में कृत्वा स्थान स्थान पर प्रसंग तथा मध्य प्रसारिताम मध्य में विस्तार से वर्णित विस्तार से वर्णित वही है कर्माधिकार की निवृत्ति ध्यान देना विस्तार से वर्णित कर्माधिकार की निवृत्ति को कर्माधिकार की निब्रति को शास्त्रार्थ पिंडी है, शास्त्र के अर्थ का संग्रह करने के लिए शास्त्र के अर्थ का संग्रह करने के लिए शास्त्रार्थ पिंडी करना है शास्त्र के अर्थ का संग्रह करने के लिए विद्वान इति कि विद्वान ज्ञानी ना तो मारता है और न ही मरता है इस प्रकार प्रसंग का उपसंग्र करते है देखेंगे कर्माधिकार की निवृत्ति को संक्षेप से कर, कर तत् तत कृत्वा स्थान स्थान पर प्रसंग प्रसारिक और मध्य में विस्तार से वर्णित कर्माधिकार की निवृत्ति का करते पर कर्माधिकार की निवृत्ति का यहाँ पर शास्त्र के अर्थ का संग्रह करने के लिए विद्वान इना हंत नीबद्ध से इस प्रकार उपसंहार करते हो जाएगा अच्छा एवं चाह चाह एवं सती एवं क्या सती करते हैं विदुषा भाव विदुषा कर्माधिकार निवृत स्थित ज्ञानी के लिए कर्माधिकार की निवृत्ति स्थित होने पर या ज्ञानी के लिए कर्माधिकार की निवृत्ति सिद्ध होने पर ज्ञानी के लिए कर्माधिकार की निवृत्ति सिद्ध होने पर ज्ञानी का कर्माधिकार में अभाव सिद्ध होने पर देवृत्त अभिमान अनुस्पत्त हो यहाँ पर देहवृत्त का हमने बताया था ना कि देहा आत्मतवें निभरती देह का आत्म रूप से पोषण करता है तो देह रितिमान विमान अर्थ है यहाँ पर देहात्म बुद्धि क्या थे ज्ञानी का कर्म अधिकार ज्ञानी का कर्म में अधिकार का ज्ञानी का कर्म में अधिकार का अभाव सिद्ध होने पर या ज्ञानी की कर्म अधिकार निवृत्ति सिद्ध होने पर देहात्म बुद्धि न होने से देहात्म बुद्धि न होने पर <misterisation> देहात् बुद्धि <imited> देहात् बुद्धि किसकी नहीं यानी की देहात् बुद्धि न होने पर अविद्या का कार्य संपूर्ण कर्म का संभव होने से अशेष कर्म क्या है अविद्या का कार्य है, अशेष कर्म संन्यास अविद्या का कार्य नहीं अविद्या का कार्य क्या है अशेष कर्म अविद्या का कार्य सम्पूर्ण कर्मो का त्याग संभव होने से संपूर्ण कर्मो का त्याग संभव होने से संयासियों का ही संसियों का ही अनिष्ट तीन प्रकार के कर्म का फल नहीं होता है सन्यासियों के लिए ही अनिष्ट आदि तीन प्रकार के कर्म का फल नहीं होता है इसकी उत्पन्न या सिद्ध होता है दोबारा देखेंगे अच्छा एवं सचिव और ज्ञानी की कर्माधिकार निवृत्ति सिद्ध होने पर ज्ञानी की कर्माधिकार निवृत्ति सिद्ध होने पर देहात्म बुद्धि न होने पर देहात्म बुद्धि न होने पर या देहात्म देहात् बुद्धि संभव न होने पर यह मतलब है देहात्म बुद्धि न होने पर अविद्या के कार्य संपूर्ण कर्म का संन्यास संभव होने सी अविद्या के कार्य संपूर्ण कर्म का संन्यास कब संभव होता है जब देहात्म बुद्धि नहीं।, नहीं।, नहीं होती दयात्म बुद्धि न होने पर अविद्या के कार्य सम्पूर्ण कर्म का संन्यास संभव होने पर सबकर्म सं के लिए ही है न सर्व कर्म सन्यासी के लिए ही अनिष्ट तीन प्रकार के कर्म का फल नहीं होता है फल नहीं होता है इति उपन्नम इस प्रकार या सिद्ध होता है कि उपन्नम विपर्यात इम भि उत्पन्न इससे सिद्ध होता है या क्या इस उत्पन्नम और इससे सिद्ध होता है की तद विपरियात इतरे शाम भवती उसके उसके उसका उसके विपरीय उसका विपर्य होने से अन्य को कर्म का फल होता है उसके भी, उसका विपर्य होने से मतलब क्या है जो अविद्या का कार्य कर्म का सन्यास नहीं कर सकते हैं है अविद्या का कार्य कर्म का संन्यास न होने से या तक अविद्या का, का कार्य सर्व कर्म से न होने से इतने सामती करके कर्म संन्यास न करने वालों को कर्म का फल होता है अनिश्चा तीन प्रता के कर्मो का फल होता है लग जाएगा अपरिहार्म और ये अपरिहार्य है मतलब इसका परिहार नहीं किया जा सकता है यह गीता शास्त्र के इस प्रकार गीता शास्त्र का अर्थ का उपसंहार किया गया इस प्रकार गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार किया गया गीता शास्त्र के अर्थ का समापन किया गया यह गीता शास्त्र का अर्थ यही की ज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं है और वज्ञानी का कर्म में अधिकार है यही यह समझना ज्ञानी के लिए सर्वकर्म संन्यास है अज्ञानी के लिए सर्वकर्म संस नहीं है तो सा ऐसा का यही अर्थ है सर्वकर्म संसा ऐसा का क्या अर्थ है सर्वकर्म संसा ज्ञानी के लिए सर्वकर्म संस और अज्ञानी के लिए सर्वकर्म संन्यास की असंभावना ये सा ऐसा अर्थ है वह यार संपूर्ण वेद के अर्थ का सार संपूर्ण वेद के अर्थ का सार निपुण मती वाले पंडितों के द्वारा विचार करके स्वीकार करना चाहिए निपुण मती वाले पंडितों के द्वारा विचार करके स्वीकार करना चाहिए इसलिए इसलिए असमिकर्थ हमने इसलिए हमने सत तथ्य स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर शास्त्र न्याय अनुसारण शास्त्री के अनुसार प्रकरण का विभाग करके कहा है इतिक विचार से या इसलिए इसी इसलिए हमने तथ तत्र गीता शास्त्र में स्थान स्थान पर शास्त्र न्याय अनुसार अनुसारण युक्ति के अनुसार प्रकरण का विभाग करके कहा है क्या यही बात कही है की इनके लिए सर्वक सन्यास है इनके लिए सर्वक संन्यास में यही बात है इनका ही जोर ज्यादा है भाष्यकार इसी बात पर इसमें अब देखो अर्जुन ने क्या किया श्री कृष्ण के बेचनों को सुनकर ये बात अलग ही हो जाती है और देखिए असुवानी कर्म नाम प्रवर्तक अब तर्थ इसके पश्चात अब इसके पश्चात कर्मों का प्रवर्तक बताया जाता है प्रवर्तक प्रवृत्ति का हेतु प्रवृत्ति का हेतु जब कर्मों की प्रवृत्ति का हेतु कहा जाता है कर्मों की प्रवृत्ति का हेतु कहा जाता है जब कर्मों की प्रवृत्ति कैसे होती है कर्मो की प्रवृत्ति किस कारण होती है मतलब किस कारण कर्म होते हैं किस कारण कर्म हाँ कर्मों की प्रवृत्ति का हेतु कर्मों की प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है देखो ज्ञानम ज्ञेम परिज्ञाता त्रिविधा तु। कर्म शोधना कर्णम कर्म करते ज्ञानम ज्ञेम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना हम्म ज्ञान ज्ञान से लेना है यहाँ पर वृत्ति ज्ञान है ज्ञान से क्या लेना है वृत्ति ज्ञान लेना है जो विषय को प्रकाशित करता है और ज्ञ पदार्थ और परिज्ञाता का किया है भाष्यकार ने भोक्ता ये तीन प्रकार के कर्म के प्रवर्तक हैं ये तीन प्रकार के कर्म के प्रवर्तक है। हैं कर्म के प्रवर्तक हैं मतलब कर्म की प्रवृत्ति के हेतु हैं कर्म की प्रवृत्ति के हेतु हैं मतलब कर्म के होने में हेतु हैं कौन कौन ज्ञान जे और परिज्ञाता तो ध्यान देना ज्ञान के बिना तो कोई कर्म नहीं हो सकता है और गे, गे जो है ना स्वर्गादी विषय जब स्वर्ग स्वर्गा जो स्वर्गादी विषय गे है स्वर्गा विषय क्या है गे है तो यदि स्वर्गादी विषय गे है तभी तो व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, है? स्वर्गादी विषय जो गे है उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है और उनका ज्ञान होने पर कर्म करता है तो ज्ञान होना चाहिए ज्ञान किसका किसका ज्ञान की प्राप्ति का साधन का ज्ञान तो और लेना है और भोक्ता का ज्ञान की मैं इस कर्म का फल भोग सकता हूँ इस कर्म का फल मैं भोगूंगा इस कर्म का फल मुझे मिलेगा तो ये ज्ञान और ये कर्म है स्वर्गादी फल रूपगे तथा भोक्ता ये तीन प्रकार के कर्म के प्रवर्तक है तीन प्रकार के कर्म की प्रवृत्ति के कारण है कर्म की प्रवृत्ति के हाँ कर्म की प्रवृत्ति इन तीनों के होने पर होती है मतलब इन तीनों के होने पर कर्म होते हैं यह मतलब ठीक है अब देखेंगे करणम कर्म करता कर्म संग्रह तो पहले वाली पंक्ति को हाँ से लगा लोका बता देंगे ज्ञानम का यहाँ पर ज्ञायते में ज्ञाय किया है ज्ञान होता है मतलब जिसके द्वारा विषय का प्रकाश होता है विषय का है। तो घटाजी विषयों का प्रकाश किसके द्वारा होता है ज्ञान के द्वारा है न घटाधी विषयों का प्रकाश किसके द्वारा होता है ज्ञान के द्वारा तो यहाँ ज्ञान भी आ गया है ग्तेन वृत्ति ज्ञान ही जो है घटाधी विषयों का प्रकाशक है तो ग्याल की ज्ञानम हम्म तो ज्ञान कर हुआ वृत्ति ज्ञान यहाँ पर सर्व सर्व विषय अभिशेषण उच्च से अभिशेषणता से सामान्य रूपेण सामान्य रूप से सर्व विषय ज्ञान कहा जाता है सामान्य रूप से स्वर्गादी सर्व विषय ज्ञान कहा जाता है है ना या तो सामान्य रूप से स्विशेष वृत्ति ज्ञान कहा जाता है क्या कहेंगे सर्व सभी को विषय करने वाला वृत्ति ज्ञान है ना तो अविशेषण सर्व विषय उच्चते सामान्य रूप से सर्विश्चय वृत्ति ज्ञान कहा जाता है सर्विसक कौन कहा जाता है वृत्ति ज्ञान तथा गेयम गेयम करते वस्तु तदपी वस्तु सामान्य एवं सर्व उच्चते सामान्य रूप से तदपीति करते गे वस्तु भी गे वस्तु भी सामान्य रूप से सर्वो में उचित सामान्य रूप से गे वस्तु भी स्वर्गादी सर्विषय ही कही जाती है सर्वम कर से क्या है यहाँ पर स्विषय स्वर्ग आदि स्वर्ग विषय या स्वर्ग आदि सब कुछ ले लेना सर्वम कर से व्ययम करते, करते सामान्य रूप से, से, सामान से स्वर्ग आदि सभी कही जाती है सामान्य रूप से स्वर्ग आदि सब ज्ञातव विषय कहा जाता है लग जाएगा सामान्य रूप से स्वर्ग आदि सब कुछ सामान्य रूप से ही है ना सामान्य रूप से ही या सामान्य रूप से सामान्य रूप से स्वर्ग सब कुछ ही सामान्य रूप से स्वर्ग सब कुछ भी कहा जाता है ठीक है तो स्वर्ग सब कुछ देख ले लेंगे तथा परिज्ञाता परिज्ञाता कर्त किया है ने ने लक्षणा अविद्या अविद्याल्पित भोक्ता परिज्ञाता कर्त किया है वास्तव ने भोक्ता तो भोक्ता वो कैसा है अविद्याल्पित है निर्विशेष किन्मात्र को छोड़ करके सब कुछ कैसा माना जाता है संक्रमक में अविद्या से कल्पित अविद्या से कल्पित भोक्ता ये परिज्ञाता करते अविद्या से कल्पित भोक्ता कैसा है तो बताते उपाधि रचना यहाँ पर ऐसा समझ लेना उपाधि ना लक्ष्यते उपाधि ना लक्ष्यते लक्ष्य करतेधि के द्वारा लक्षित होता है या ज्ञात होता है उसे कहते उपाधि लक्षणा तो उपाधि के द्वारा कौन ज्ञात होता है अंतरण विशिष्ट अंताकरण उपाधि है ना अंताकरण उपाधि है उस उपाधि के द्वारा ज्ञात होता है अंताकरण उपाधि से विशिष्ट है तो यहाँ पर उपाधि लक्षण हो गया अंताकरण उपाधि से विशिष्ट है अंता से विशिष्ट कौन हुआ जीव अंताकरण उपाधि से विशिष्ट अविद्या से कल्पित भोक्ता इति एक त्रियम ये की ज्ञान हो गया और ज्ञान स्वर्ग सभी विषय हो गए और भोक्ता जीव हो गया तीनों अब कर्म शोधना है ना कर्म शोधना में समाज का ऐसा होगा कर्म नाम शोधना कर्म नाम शोधना तो हो जाएगा लिखा है ना शोधनाकर्थ क्या लिखा है प्रवर्तिका और कर्म से क्या लिया है एसाम सर्व कर्म नाम एसाम सामान्य रूप से इन सभी कर्मों का की प्रवृत्ति का हेतु प्रवर्तकर् प्रवृति का हेतु रूप से इन सभी कर्मों की प्रवृत्ति का हेतु तीन प्रकार का होता है कर्म कर तो गया। क्या? नाम का। तो का ये कर्म पहले तो ज्ञान व्यय और ये कर्म का प्रवर्तन कितने प्रकार का तो कर्मो की प्रवृत्ति का हेतु तीन प्रकार का होता है ही करते क्योंकि ज्ञान आदि ज्ञान आदि नाम त्रियाण नाम सनिकाते क्योंकि ज्ञान आदि तीनों का या तो समुदाय मेल होने पर समुदाय होने पर ज्ञान आदि तीनों का मेल होने पर कौन ज्ञान व्यय और परिज्ञा का करते क्योंकि ज्ञान आदि तीनों का मेल होने पर हान हान उपादान आदि प्रयोजन वाले सभी कर्मों का आरंभ होता है हान का प्रत्याग तो उपादान का त्याग है ग्रहण तो हान उपादान आदि रूप प्रियोजन वाला कौन कर्म कर्मो का आरम्भ है ना कर्मों के आरंभ का तो क्या प्रयोजन होता है त्याग अथवा ग्रहण कर्मों के आरंभ का प्रयोजन क्या होता है त्याग अथवा बहुत सी अप्राप्त वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अप्राप्त इस वस्तु को अप्राप्त इस वस्तु का ग्रहण करने के लिए कर्मों का आरंभ होता है अप्राप्त इस वस्तु का ग्रहण करने के लिए कर्मोपारंभ होता है तथा प्राप्त हान मतलब अनिष्ट प्राप्त अनिष्ट वस्तु का क्या त्याग प्राप्त अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए भी कर्मो का आरम्भ होता है प्राप्त अनिष्ट वस्तु का त्याग करने के लिए भी कर्मो का आरम्भ होता है क्योंकि ज्ञान आदि तीनों का मेल होने पर हन उपादान आदि प्रियोजन वाले त्याग और ग्रहण आदि रूप प्रियोजन वाले सभी कर्मों का आरम्भ होता है अच्छा तथ पंच भी अधिष्ठान आदि ततः ततः ततः इति उस कारण या या कहा ततः उसका उस कारण यह कहा जाता है उस कारण या कहा जाता है ततः लगाइए क्या अधिष्ठान पंच भी आरब्धम अधिष्ठान आदि पांच से आरंभ किया जाने वाला अधिस्थान आदि पांच से संपन्न किया जाने वाला अधिस्थान आदि पांच कौन करता अधिस्थान क्या वाक्य पंचम लगाइए अधिष्ठान आदि पांचों से, से आरंभ किया जाने वाला कौन कर्म है ना वाक तथा कय रूप आश्रय के भेद से राशि भूतम करते तीन वर्गों में विभाजित तीन वर्गों में त्रिधा राशि भूतम करते तीन वर्गों में विभाजित कैसे वाक् मन तथा काय रूप आश्रय के ढेर से ध्यान देंगे जो वाक, जो वास्तविक कर्म है उसका आश्रय क्या है वाक तो वाक रूप आश्रय वास्तविक कर्म का आश्रय क्या है वाक से सम्पन्न किया जाता है तो वाक रूप आश्रय हो गया और मानस कर्म मन से संपन्न किया जाता है तो से क्या हो गया मन और कई कर्म का से क्या होगा तो वात मन तथा रूप के से? है ना नीनों आश्रय बन जायेंगे कर्मों के तथा ऐसा के उस कारण या कहा जाता है की अधिष्ठान आदि पाँच से आरम्भ होने वाला या अधिष्ठान आदि पांच ऐसी सम्पन्न होने वाला वाणी मन तथा कह रूप आश्रय के भेद से तीन वर्गो में विभाजित तीन वर्गो में विभाजित कर्म कर्ण आदि तीनों में संग्रह हो जाता है कर्णादि तीनों में संग्रह हो जाता है या कर्ण आदि तीन में विद्यमान रहता है करण आदि तीनों में संग्रह होता है या करण आदि तीन में विद्यमान रहता है इति एतर लग जाएगा हाँ ये बात कही जाती है अब देखो सुबह लगाइए कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह कर्ण करण जो है से ये करण हो गए बाह्य करणी करना है, है, है, है कार्य ने किया है क्रिया तो करण क्रिया और कर्ता करण कर्म और कर्ता इस प्रकार त्रिविधा कर्म संग्रह ये ए प्रकार के के आश्रे तीन प्रकार के कर्म के आश्रय तीन प्रकार के कर्म के आश्रय तीन प्रकार के हैं कर्म तीन प्रकार के नहीं बल्कि कर्म के कर्म संग्रह कर का कर्म के आश्रय कर्म का आश्रय तीन प्रकार का है इस प्रकार तीन प्रकार का क्या है कर्म का आश्रय आश्रय तीन प्रकार का है कौन कौन करण कर्म कॉन कॉन और कर्ण कर्म और कर्ता ये तीन ये तीन प्रकार के कर्म के आश्रय है ये तीन प्रकार के कर्म के आश्रय होते हैं लगाएंगे करण भी करण में किया है, करण, इसके द्वारा किया जाता इसलिए इसे क्या कहते है करण, इसके किया जाता, इसलिए ण कौन हो गए स्रोत आदि बाह बात हो गए दस अंतर बुद्धि आदि बुद्धि आदि चार जो हो गए ये अंदर स्थित मतलब अंधकरण हो गया है और यहाँ पर कर्मी देखेंगे आप कर्ता को को कर्म का कर्ता का कर्म कलेक्शन क्या है है ना क्या है कर्ता को क्रिया के द्वारा अत्यंत इष्ट कारक की क्या होती है कर्म संज्ञा होती है ना तो कर्तु स्थितम कर्ता को अत्यंत कर्मी या ऐसा लगाना कर्मकर्ता इस तमाम अत्यंकृष्ट कर्ता की क्रिया के द्वारा व्याप्त होने वाला कर्ता की क्रिया के द्वारा व्याप्त होने वाला ध्यान देना जैसे तो की कोई घट निर्माण करता है तो निर्माण क्रिया, क्रिया, क्रिया से किस निर्माण किसका घटका तो निर्माण क्रिया से व्याप्त कौन होता है घट निर्माण क्रिया से व्याप्त कौन होता है जब घट का ध्वंस करेगा तो किसका ध्वंस होगा घट का तो ध्वंस क्रिया से भी व्याप्त नहीं होगा मतलब तो क्रिया प्रिया से व्याप मतलब क्रिया से संबंधित होने वाला क्रिया से संबंधित होने वाला व्याप पिछले आ आए है क्योंकि पूरे में क्रिया होती है अच्छा तो कर्म कर से अत्यंत अर्थात कर्ता की क्रिया से संबंधित होने वाला कर्ता की क्रिया से संबंधित होने वाला है ना जैसे पत्र लिख रहे हैं ना तो लेखन क्रिया से संबंधित होगा पत्र पत्र को लिखते है पत्र कर्म हो गया वह लेखन क्रिया से संबंधित हो रहा है तो कर्मकर्स अर्थात कर्ता की क्रिया से संबंधित होने वाला कर्ता कर्त करना नाम व्यापार रही कर्णों को अपने अपने व्यापार में लगाने वाला कर्णों को अपने अपने कार्य में लगाने वाला है नेत्र का कार्य क्या है देखना तो नेत्र को देखने में लगाने वाला कौन है कर्ता तो जो उही रूपाय अच्छा और स्त्रोत्र का कार्य है सुनना करण का कार्य उसके में लगाने वाला है तो कर्म करता है करना ना को अपने अपने कार्य में लगाने वाला उपाधि रूप इस तरह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है या तीन प्रकार का कर्माश्रय है तीन प्रकार का क्या है कर्म। हाँ, कर्माश्रय कर्म के आश्रय तीन है संग्रह थे अश्विन अश्विन संग्रहते इसमें संग्रहित किया जाता है इसमें संग्रह किया जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं संग्रह तो संग्रह किसमें किया जाता तो है आश्चर्य कोई वस्तु आश्चर्य ही रखी जाती है अश्विन संग्रह थे इसमें संग्रह किया जाता है इसलिए संग्रह कहते हैं संग्रह का सुय कर्मणा संग्रह कर्म का संग्रह कर्म का आश्रय कर्म ये ही करते क्योंकि एसु त्रिशु कर्म संवेटी जो इन तीनों में कर्म रहता है संवेदिक विद्यमान रहता है क्यूँकी कर्म समु थी क्योंकि इन तीनों में कर्म विद्यमान रहता है हम तीन कौन कौन कर्म कर्म करता इन तीनों में कर्म विद्यमान रहता है तेन कर्म उस कारण से या तीन प्रकार का कर्मात्र है त्रिशु की बात विसर्ग आ गया है क्या इं? सब तुम तो ये विश्व विसर्ग नहीं चाहिए है विसर हो गया देखना अर्थ ईरानी इसके पश्चात अब क्रिया कारक फला नाम सर्वेशम क्रियाकारक और फल इन सभी का होने है? आत्मा क्या है गुणात्त है आत्मा को छोड़कर कैसी तो है त्रिगुणात्मक है तो क्रिया भी त्रिगुणात्मक है क्रिया त्रिगुणात्मक है और क्या है आपका कारक त्रिगुणात्मक है और है अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें करण कर्म और कर्ता ये तीनों तो कारक हो गए करण कर्म और कर्ता है तीनों क्या हो गए कारक हो गए परिज्ञाता से भोक्ता लिया था ना तो भोक्ता भी, भी तो कारक ही हो गया अब बच्चा क्या गे तो गे क्या हो गया आपका फल यह क्या हो गया अच्छा ज्ञान से क्या लिया था ज्ञान लिया था देखना सुनना आगे तो देखना सुनना आदि अच्छा और यहाँ पर कर्म नहीं नहीं कर्म कार्य क्रिया किया था ठीक है तो करण और कर्ता दो कार्यको में आयेगी है ना क्योंकि कर्म कार्य कार ने क्या किया था एक मिनट नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक ठीक ऐसा है ना पहले तो कर्म कार्य किया था कि अत्यंत ये किया था न अत्यंत किया था ना और मतलब कर्ता की क्रिया से संबंधित होने वाला यही किया था ऐसा है ना ये जो यहाँ क्रियाकारक और फल शब्द आ रहे हैं उनका 19वें श्लोक के भाष्य में भाष्यकार ने उससे अभिव्यक्त कर दिया है ठीक है तो वही देखेंगे देखें। अब देखें इसके पश्चात क्रिया कारक और फल क्रिया कारक और फल अच्छा यहाँ कर्म कार्य क्रिया नहीं किया है ना अभी बल्कि 19वें में जो कर्म आया है उस क्रिया किया, किया जाएगा उन्नीसवे में अठारवे में वे कर्म का प्रक्रिया नहीं है बल्कि उन्नीसवे में वे कर्म का प्रक्रिया किया जाएगा तो क्रिया कारक और फल इन सभी का कामक है तो इनका त्रिगुणात्मक तत्व होगा इन सभी का त्रिगुणात्मकत्व होने से सत्वर तम सपरज और तमोगुण के भेद से इनके तीन भेद कहने चाहिए किसके क्रिया कारक हो फल के मतलब ये क्रिया कारक और फल इन सभी का त्रिगुणात्मकत्व तो होने के कारण राज्य और तमोगुण के भेद से oh oh oh oh. इन सभी के तीन भेद रहने चाहिए कैसे की सात्विक क्रिया कौन है, है? राजस क्रिया कौन है तामस क्रिया कौन है सात्विक कारक कौन है राजस कारक कौन है तामस कारक कौन है सात्विक फल राजस फल और तामस फल ऐसा इति आरभ्य है इसलिए आरम्भ किया जाता है इसलिए प्रकरण का आरंभ किया जाता है देखो ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान संख्या करता गुण भेदच्य गुण संख्या ने यथावत श्रृणुता ख्यादा रोच संख्या ज्ञान चर्म चर्ता गुणवेदता रोचे गुणभेदता गुण त्रिधा संख्या गुण संख्याने गुण गुण गुण गुण गुण त्रिधा संख्याने गुण भेद ज्ञानम चाह कर्म क्या करता त्रिधा युक्त गुण संख्या करते शास्त्री शास्त्र में गुण के भेद से सांघ शास्त्र में गुण के भेद से ज्ञान कर्म और कर्ता ये तीन प्रकार के ही कहे जाते है, है? सांघ शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान कर्म और कर्ता ये तीन प्रकार के ही कहे जाते हैं तान अपनी यथावत सुनो तानी अपनी यथावस्तु तान अभी अभी यथावश हो उनको भी ठीक से सुनो उनको भी यथावत सुनो अब देखेंगे हाँ ज्ञानम कर्मचार यहाँ कर्म कर्क क्रिया है उन्हीसवे में अठारवे में कर्म कर्क क्रिया नहीं था बल्कि इसी कम था व्याकरण अब देखेंगे इस श्लोक में जो है ना ज्ञानम कर्मचार कर्म कर्क क्रिया भाषा कार्य क्रिया वैसे कर्म की प्रसिद्धि तो कर्म कर्मकारक में है ना कर्म शब्दी करते हुए कर्म कारक तो भाष्यकार बताते हैं कि यहाँ पर उसको लेना नहीं है कर्म कारक क्रिया अब कारम पारिभाषिकम कर्म कार्यक्रम ना अत्यंत इष्ट पारिभाषिक कर्म कारक यहाँ नहीं लेना है पारिभाषिक कर्म कारक है ना कैसे परिभाषा की जाती है कर्तुम क्रिया प्राप्त इष्टतम कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत इष्टकारक कर्म संज्ञा होती है वृत्ति क्या लोगों को उंगली की करतु क्रिया प्राप्त आप तुम है आप तुम है ना कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए इष्ट प्राप्त करने के लिए इष्ट या संबंधित करने के लिए इष्ट लगाइए यहाँ कर्म कर पारिभाषिकम कर्म कार्यक्रम न अत्यंत इष्ट पारिभाषिक कर्म कारक अर्थ नहीं है यह अत्यंतिक पारिभाषिक कर्म कारक को नहीं लेना है जैसे देखना आप ही क्या है की याने हरिद्वार देवदत्ता याने ना हरिद्वार गेवदत्ता इस वास्तव में कर्म क्या है और क्रिया क्या है, कर्म है तो क्रियाकर्म में भेजा है समझ में तो पारिभाषिक कर्म कारक तो यहाँ हरिद्वार है बताइए अभी क्रिया लेना है जो की कही जाती है किससे जाती है चलिए उनकी लग जाइए अब यहाँ पर कर्ता क्या कर्ता यहाँ पर ये यह बताते हैं तीन हो गए ना तो तीन क्या है क्रिया नाम निर्वर्तका निर्वर्तका क्रिया की निष्पत्ति करने वाले क्रिया को संपन्न करने वाले क्रिया के जनक क्रिया से क्रिया निर, नाम निर्वर्तकता क्रियाओं के जनक जन, क्रिया का जनक कौन करता क्रिया का जनक क्या हो गया करता ज्ञान का यहाँ अलग अर्थ नहीं किया तो ज्ञान से वृत्ति ज्ञान ही ले लेगा ठीक है और कर्ता कराम निर्वर्तक क्रिया को संपन्न करने वाला क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्रिधा एव जो है अवधारण में है ना तो वही बताते ये वह उदाहरण गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति के अभाव का बोध कराने के लिए है गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति का गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति के अभाव का बोध कराने के लिए है मतलब यह है कि जो तीन वस्तुएं है ना ज्ञान कर्म और कर्ता ये गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति की नहीं है गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति की गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति की नहीं है इसका मतलब गुणों की ही है किसकी है ये गुणों के ही है आत्मा ही है अंध कुछ ये नहीं एव, यहां एव है त्रिघा एव यहाँ एव उदाहरण गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति के अभाव का बोध कराने के लिए है मतलब अन्य जाति की ये तीनों पदार्थ ये तीनों पदार्थ अन्य जाति के नहीं है त्रिगुणात्मक ही है गुण भेदता का सत्वादी भेदवादी गुण के भेद से सतवादी गुण के भेद से ये व्यक्त है करते करते, करते शास्त्र कि कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र में कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र में तो स्थान पर एक जगह कर दिया नहीं। और यहाँ पर ऐसा नहीं किया तद अभी गुण संख्या वह भी गुण संख्यान शास्त्र मतलब गुरु गुण अर्थ है यहाँ पर त्रिगुणात्मक पढ़ा त्रिगुणात्मक गुण, मतलब गुरु की संख्या जिसमें की जाए गुणों की गणना जिसमें की जाए मतलब त्रिगुणात्मक पदार्थों की गणना जिसमें की जाए त्रिगुणात्मक महादादी पदार्थों की जिसमें गणना की जाए उस शास्त्र को कहेंगे त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक अव्यक्त अभ्य पदार्थों की, की गणना जिस शास्त्र में की जाती है उसे क्या कहते हैं गुण शास्त्र तदगुण संख्या शास्त्री वह गुण संख्यान शास्त्र भी तद गुण संख्यान के शास्त्र तो भी यद्यपि परमार्थ ब्रह्म ही यद्यपि पारमार्थिक ब्रह्म की एकता के विषय में विपरीत है किसके मत से शंकराचार्य के मत से अपने मत्ये भक्तिशील मत से यद्यपि पारमार्थिक ब्रह्म की एकता के विषय में मतलब पारमार्थिक ब्रह्म और जीव की एकता के विषय में पारमार्थिक ब्रह्म और जीव की एकता के विषय में विपरीत है विपरीत है ना शंकर मत से मत विपरीत है गुरु यद्यपि पारमार्थिक ऐसा लगाना जीव और ब्रह्म की पारमार्थिक एकता के विषय में क्या जीव और ब्रह्म की पारमार्थिक एकता के विषय में यद्यपि हमारे मत से गुरुप्त है वह सांघ शास्त्र भी जीव और ब्रह्म की पारमार्थिक एकता के विषय में यद्यपि हमारे मत से विपरीत है फिर भी गुण के भोक्त प्रमाण गुणों के भोक्तृत्व के विषय में प्रमाण ही है क्यूँकी जो गुण ही भोक्ता है गुण क्या है करता है गुण क्या है भोक्ता है गुणों के भोक्तृत्व के विषय में प्रमाण ही है या गुणों के भोक्ता गुणों के भोक्ता बताने के विषय में ही है, ऐसा ही कहते हैं ते ही काफिला ही करते क्योंकि ते काफिला काफिला करते कपिल की <laughs> काफिला का <प्रखे>? <laughs> क्या है के अनुयापिलायी ही करते क्योंकि ते काफिला हुए कपिल के अनुयायी गुण और गुणों के कार्य के गुण और गुणों के कार्य के व्यापार का निरूपण करने में निपुण है गुणों का निरूपण करने में निपुण है गुण कौन तम और गौण कार्य क्या है कार्य का कार निरूपण का? करने में निपुण है गुण का निरूपण करने में निपुण और गुणों के कार्य का निरूपण करने में निपुण है ना वे गुण और गुणों के कार्य का निरूपण करने में निपुण है इसलिए वह सांघ शास्त्र भी वक्षमाण विषय की स्तुति के लिए ग्रहण किया जाता है इसलिए यहाँ पर वह सांघ शास्त्र भी इसलिए यहाँ पर वह गुण संख्या में सांख शास्त्र भी वक्षमाण विषय की स्तुति के लिए ग्रहण किया जाता है आगे जिस विषय को कहना है ना क्या कहना है तीन भेद कहना है ना तो उनकी स्तुति के लिए यहाँ ग्रहण किया गया आज सांघ शास्त्र में भी ये कहा गया है तो और ज्यादा स्तुप्त विषय है और ज्यादा स्तुति योग्य विषय है वक्षमाण विषय की स्तुति के लिए कहा जाता है इसलिए कोई विरोध कोई बोले फिर यहाँ वेदांत की बात आ रही तो कैसे की स्तुति के लिए न्याय यथाशास्त्र मतलब न्याय के अनुसार और शास्त्र के अनुसार ठीक है यथाशास्त्र यथा न्यायम शास्त्र के अनुसार और युक्ति के अनुसार है युक्ति के शास्त्रानुरूप है ना शास्त्र के अनुसार और युक्ति के अनुसार शू स्थानीय ज्ञान आदि ने तक भेद जाता गुण भेद ऐसा लगाना ज्ञान आदि गुणों के भेद से होने वाले उनके भेदों को क्या यहाँ पर तो ज्ञान आदि को आदि से क्या लेना कर्म और करता ज्ञान कर्म करता और गुणों के भेद से होने वाले उनके भेदों को गुणों के भेद गुण तीन है ना तो गुणों के भेद से इनके भी तीन तीन भेद हो जाएंगे गुण तीन है तो गुण के भेद से इनके भी तीन तीन भेद हो जाएंगे ज्ञान ज्ञानादि नी उन ज्ञानादि को क्या उन ज्ञानादि को भी सुनो ना तो ज्ञानादि तथा गुणों के भेद से होने वाले उनके भेदों को भेद जाता भेद किन क्या भेद है ज्ञान आदि के भेद ज्ञान को तथा गुणों के भेद से होने वाले ज्ञान के भेदों को सुनो मतलब ज्ञान को सुनो तथा गुणों के भेद से होने वाले उनके भेदों को सुनो या hmm. तो ऐसा कर लो यहाँ पर ज्ञान आदिन का अर्थ कर लो तद तो भेद जाता नहीं गुण भेद करता नहीं ये ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर और नहीं लगाना पड़ेगा गुणों के भेद से होने वाले ज्ञान आदि के भेदों को सुनो ठीक है गुणों के भेद से होने वाले ज्ञान आदि के भेदों को ये ज्ञान आदिन का अर्थ हो जाएगा अब कहते हैं वक्षमाण विषय में मन को एकाग्र करो वक्षमाण विषय में मतलब वक्षमाण विषय को सुनने के लिए मन को एकाग्र करो ये मतलब तो उनको यथा वह सुनो मतलब जो विषय कहा जाने वाला है उसको सुनने के लिए मन को एकाग्र करो ज्ञान के ज्ञान त्रिविध ज्ञान के तीन भेद कहे जाते हैं कितने भेद है? भेदावत वाक्य अलंकार में है ज्ञान का त्रिविधत्व तो कहा जाता है ज्ञान के तीन भेद कहे जाते हैं श्लोक उच्चारण कर लीजिए सुनम भाव्यीशिथ विभक्त सात्व पूर्णमद पूर्णमदश्य पूर्णस्या पूर्णमा